ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 17 शरणागति दैवी शक्ति आध्यात्मिक जीवन केवल बलवानों के लिए है लेकिन बल से हमारा अर्थ केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी है तपस्या और इच्छा शक्ति के प्रयोग से महान आंतरिक शक्ति अर्जित होती है लेकिन इन सब से भिन्न एक दूसरी शक्ति है परमात्मा की शक्ति सच्चा भक्त यह महसूस करता है कि वह सर्वशक्तिमान परमात्मा के संरक्षण में है तथा अनंत बल का अनुभव करता है मध्यकालीन उत्तर भारतीय महान संतों में से संत सूर्यदास ने गाया है वृंदावन लाल की कृपा से मैं जान गया हूँ निर्बल के बल राम है परमात्मा के प्रति शरणागति अपने आप में एक महान साधना है यह इतनी आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं सामान्यतः लोग यह कर सकते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करें और दिन के विभिन्न समय पर परमात्मा पर निर्भर हों अपने देह मन आत्मा को पुनः पुनः परमात्मा के चरणों में अर्पित करें भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजित रहते हैं और माया द्वारा उन्हें यंत्र पर आरूढ़ की तरह घुमाते हैं जिस प्रकार कटपुतली वाला पुतलियों कट को नचाते हैं हे भारत तुम सभी प्रकार से उनकी शरण में जाओ उनकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत धाम प्राप्त करोगे इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें कहा अब इस पर पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसी इच्छा हो वैसा करो भगवान से दूर जाने पर हम अधिक अहंकारी होकर उच्चतर पद पत से पतित हो जाते हैं अहंकार को आधार बनाने के बदले में परमात्मा के प्रति शरणागत होना चाहिए तथा उन्हें अपनी चेतना का केंद्र बनाना चाहिए और तब नैतिक और आध्यात्मिक जीवन आसान हो जाता है निम्न प्रवृत्तियों के उदय होने पर हमें प्रार्थना तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए और तब हम पाएंगे कि कोई शक्ति आकर हमें उभार रही है अनिश्चितता का वरदान आध्यात्मिक दृष्टि से महान अनिश्चितता में रहना अच्छा है यदि तुम सब कुछ ले लिया जाए और तुम समस्त सांसारिक आश्रयों से रहित हो जाओ तो यह वस्तुतः अच्छा ही है यदि सभी पूर्व मान्यताएं, पूर्व मित्रताएं और आसक्तियाँ टूट जाएं, और जिन सभी वस्तुओं से तुम चिपके हुए थे वे आकाश में विलीन हो जाएं, तो अच्छा है सभी बाह्य सांत्वनाएँ दूसरों से सभी प्रकार की आशाएँ टुकड़े टुकड़े हो जाएँ तो अच्छा है क्योंकि तब तुम परमात्मा की ओर मुड़ने को बाध्य हो जो हमारा एकमात्र नृत्य और सच्चा मित्र तथा पथ प्रदर्शक है यह अनुभव अत्यंत कष्टप्रद है लेकिन बहुतों के लिए बहुत आवश्यक है अन्यथा वे परमात्मा को तथा अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाते हैं तो अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते तुम नस्वर वस्तुओं पर भरोसा नहीं कर सकते लेकिन लोग यही करते हैं कभी कभी इलाज रोग से अधिक कष्टप्रद होता है लेकिन करना पड़ता है जितना प्रबल रोग हो उतना ही शक्तिशाली यह इलाज होना चाहिए और पाश्चात्य में कामणी कांचन का यह रोग अत्यंत प्रबल हो गया है अतः तेज दवाइयों और इंजेक्शनों की आवश्यकता है प्रत्येक रोग में उपचार विषयक एक आपत्तकाल होता है तथा पूर्ण आरोग्य की दिशा में यह एक कदम है कभी कभी मैं परमात्मा से भक्तों को दुख और परीक्षाएं देने के लिए कठिनाइयों से गुजारने और सहन करवाने के लिए प्रार्थना करता हूं, जिससे वे होश में आए माया इतनी बलवती है कि लोग अपने पुराने कष्ट भूलकर अपने पुराने तरीके से जीवन यापन करते रहते हैं उन्हें परमात्मा को सदा याद दिलाने के लिए कुछ होना चाहिए सभी दुख हमारी शिक्षा के लिए है हमारी सहजाद प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर उन्हें आध्यात्मिक प्रयास की अग्नि में जलाना है लोहे की छड़ के टेढ़े हो जाने पर उसे ठोकना पड़ता है कभी कभी अपने घमंड में हम यह फूल जाते हैं कि हम हथौड़े और एरण के बीच नाजुक स्थिति में पड़े हुए हैं और जब हथौड़ा पड़ता है तो हम अचानक चौंक कर कहते हैं ओह मित पर यह कष्ट कैसा प्रथमतः तुम्हें वहाँ घुसने को किसने कहा था दुख केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं होते हैं साधकों के जीवन में शुष्क काल सामान्य है जब वे अपना प्रारंभिक आध्यात्मिक उत्साह नहीं पाते जब वे स्वयं को अंधकार मई रात्रि में पाते हैं यह अनुभव सांसारिक व्यक्ति के दुख जैसा ही दुखदायी हो सकता है अहंकार दुख का मुख्य कारण लोग कई बार भगवान की कृपा की उपेक्षा कर देते हैं अथवा उसे भूल जाते हैं वे स्वयं की शक्ति में अति विश्वासी होकर लापरवाह हो जाते हैं यहाँ तक कि वे इससे उद्दंड भी हो जाते हैं हमारी प्राचीन पुस्तकों में एक मज़ेदार कहानी है एक ऋषि के आश्रम में एक छोटा सा चूहा था एक दिन एक बिल्ली उस पर झपटी ऋषि ने दया करके उसे बिल्ली बना दिया जब कुछ कुत्तों ने इस नई बिल्ली के टुकड़े कर डालना चाह तब ऋषि ने उस कुत्ता उसे कुत्ता बना दिया बेचारा कुत्ता चीते से भयभीत रहता था अतः ऋषि ने उसे शेर बना दिया लेकिन शेर बनने पर वह ऋषि को ही मारने हेतु उद्यत हुआ तब ऋषि ने कहा अच्छा पुनः चूहा बन जाओ पुनर्मुस्को भवा साधकों में भी इसी तरह की बात होती है उन पर भगवत कृपा की वर्षा होती है जो उन्हें कुछ हद तक पवित्र करती है और वे कुछ मात्रा में एकाग्रता और स्वाधीनता को प्राप्त करने में सफल होते हैं पर उसके बाद वे अहंकारी हो अपनी उपलब्धियों को बहुत अधिक समझने लगते हैं और लापरवाह हो जाते हैं अथवा संसार को कोसने और सुधारने तक में लग जाते हैं तब अचानक भगवत कृपा वापस ले ली जाती है और वे अपने आप को भयानक शून्यता के सामने अकेला पाते हैं हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जो सचमुच यथार्थ में आध्यात्मिक पद पर चलते हैं वे कम अहम केंद्रित और अधिक निस्वार्थ तथा दूसरों के प्रति दयालु और सहष्णु होते हैं हमें दाता होना चाहिए भिखारी नहीं भौतिक वस्तुओं के बारे में अधिकांश लोग भिखारी हैं उन्हें दूसरों से बहुत सी वस्तुएं चाहिए पर फिर भी वे घमंड करते हैं अहंकार जितना कम होगा शांति और आनंद उतना ही अधिक होगा और हमारा कार्य भी श्रेष्ठतर होगा अपने आध्यात्मिक वरदानों को कम मत समझो अपनी दुर्बलताओं और भूतकाल की गलतियों का निरंतर चिंतन करते रहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मन की सजगता बनाए रखना चाहिए भक्ति मार्ग में भी मार्ग में भी सतत विचार आवश्यक है भगवान जिन आशीर्वादों की वृष्टि हम पर कर रहा है उनसे लाभ उठाने के लिए मन को सतत सजग बने रहना आवश्यक है जैसा श्री रामकृष्ण कहते थे भगवान की ओर एक कदम बढ़ने पर वे दस कदम तुम्हारी ओर आते हैं कष्ट को आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित करो सच्चे भक्त धन अथवा भौतिक लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते वे दुख निवारण के लिए भी प्रार्थना नहीं करते वे कष्ट सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सुंदर गीत है प्रभु तुम्हारी पताका तुमने मुझे दी है तो उसे धारण करने की शक्ति भी मुझे दो मुझे भक्ति दो कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए अपरिहार्य महानतम कष्ट सहन कर सकूँ तुम भले ही मेरे हृदय को महान दुख से पूर्ण करो आपके ही हाथों से दिए गए इस दुख की भेंट को मैं दूर नहीं करना चाहता यह दुख मेरा चूड़ामी होगा यदि इसके साथ आप मुझे भक्ति भी देवें मुझे जितना चाहो कर्म में लगाओ केवल मैं तुम्हें न भूलूं और मेरे मन को संसार के मायापात से बंद न होने देना प्रभु जितना चाहो मुझे बांधो लेकिन मेरे हृदय को तुम अपने प्रति उन्मुक्त रखो किसी भी हालत में मैं तुम्हें न भूलूं और फिर कुंती की श्री कृष्ण के प्रति सुंदर प्रार्थना है विपद संतु न शस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भगवतों दर्शनम यद अपुनर्भव दर्शनम हे जगत गुरु हम पर सभी ओर से सदा विपत्तियाँ आए क्योंकि उनके कारण तुम्हारा दर्शन होता है जो संसार चक्र का नाश कर देता है जब हम अप्रिय अनुभव होने ही है जब हमें अप्रिय अनुभव होने ही है तो उनका उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग करना श्रेयस्कर है कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख कष्ट अपमान से बच नहीं सकता ऐसी परिस्थिति में उन्हें उच्चतर लक्ष्य के प्रेरक बनाओ इनका उपयोग आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियों के रूप में करना चाहिए इसका अर्थ यह नहीं कि हम जानबूझकर मुसीबत मोल ले, जैसा कि कुछ लोग करने की चेष्टा करते हैं सुख अथवा दुख की कामना करने के बदले हमें परमात्मा की कामना करनी चाहिए जो इन दोनों से परे हैं यह आवश्यक नहीं है कि भगवान भगवत कृपा हमारे समस्त दुख कष्टों को दूर कर दे लेकिन यदि हम पर कृपा है तो हम जीवन की अग्निमय कठिनाइयों को अपने भीतर की बुराइयों को जलाते हुए सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं इससे हमारी आंतरिक पवित्रता और चरणगति के भाव की वृद्धि होती है धन्य है हमारे कष्ट यदि उनसे हमारा ज्ञान स्पटतर और भक्ति दृढ़तर हो जितना ही मैं जीवन का अवलोकन करता हूँ उतना ही यह समझने लगा हूँ कि भगवत कृपा से हमारी समस्याएं दूर हो यह आवश्यक नहीं है लेकिन वह सदा ही भक्त को अद्भुत आंतरिक स्थिरता और विपदाओं तथा कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है उसे पवित्रतर बनाती है कृपा से भक्त भगवान के सानिध्य का अनुभव करने में समर्थ होता है जिससे महानतम कष्ट में भी आंतरिक शांति बनी रहती है वास्तविक शांति निद्रा जैसी नहीं है वह मन की शांत अवस्था है जो कठिनाइयों और विपदाओं के बीच अविचलित रहने में तथा व्यापक तर्क सत्ता के साथ संपर्क बनाए रखने में समर्थ बनाती है जीवन की कठिनाइयों से भागने वाले व्यक्ति अपने को अधिकाधिक दुर्बल बनाते हैं दुखानवेशी तथा कर्तव्यों से खतराने वाले लोगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है वे कभी अपना पूर्ण आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाते और भगवान द्वारा सदा की जा रही कृपा का लाभ नहीं उठा पाते हमें हम पर वर्षित हो रही कृपा का पूरा लाभ उठाना चाहिए समय के अभाव और असुविधाओं की शिकायत करने के बदले प्राप्त समय और सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हुए शरणागति के भाव से ईश्वर साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना चाहिए संसार की तुच्छ वस्तुओं जिनसे ईश्वर तथा आध्यात्मिक लक्ष्य का विस्मरण होता है के लिए प्रयास करने के बदले हमें भगवत कृपा और भगवत भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें सदा परमात्मा के पास दौड़ जाने की मन स्थिति में रहना चाहिए